सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद के द्वितीय वल्ली के चतुर्थ मंत्र का विचार हम लोग कर रहे हैं इस मंत्र के प्रथम पाद का व्याख्यान भाष्य में हो रहा है भाष्यकार भगवान प्रतिबोध विदितम मतम इस वाक्य का सिद्धांतानुसार अर्थ बता चुके हैं समस्त कार्यकरण संघात गत मात्र का अभासक निर्विकार चेतन ब्रह्म मैं हूं <coughs> यह ज्ञान सम्यक ज्ञान है ये सिद्धांतानुसार प्रतिबोध विदितम मतम का अर्थ है वैशेषिक मत का प्रतिबोध विदितम इस वाक्य के विषय में अनुवाद करके उसमें जो दोष हैं वह भाष्कर भगवान ने बताए प्रतिबोध विदितम का अर्थ वैशेषिक करना चाहते थे कि बोध क्रिया विशिष्टतया ज्ञात आत्मा का सम्यक ज्ञान है और बोध है ज्ञान वह आत्मवन संयोग से उत्पन्न होता है तो इस पक्ष में आत्मा में जड़त्व, विकारित्व आदि आपत्तियां आती हैं और वो ज्ञान स्वरूप न होकर के ज्ञानाश्रय सिद्ध होता है इसलिए जड़ता अन्य लोग प्रतिबोध का अर्थ करना चाहते थे प्रतिबोध विधि का स्वयं प्रकाशता तो इत, इस मत में भी स्वयं प्रकाशता यदि प्रतिबोध विधि का अर्थ करेंगे तो सोपाधिकत्व की आपत्ति आती है निरुपाधिक आत्मा सिद्ध नहीं हो पाता ये दोष बताया गया कुछ लोग प्रतिबोध शब्द का अर्थ निर्निमित्त बोध असंप्रज्ञात समाधि में होने वाला बताते हैं प्रतिबोध शब्दार्थ जैसे सुसुप्ति में निर्निमित्त बोध होता है ऐसे असंप्रज्ञात समाधि में जो बोध वो है प्रतिबोध अन्य लोग सकृत बोध प्रतिबोध शब्द का अर्थ है इन दोनों का अनुवाद करके इन दोनों मतों में विद्यमान जो अरुचि है उसे भाष्यकार भगवान ने बताया कि निर्निमित सनिमितक असकृतवा इस वाक्य का अभिप्राय टीकाकार बता रहे हैं अयम आशय है इत्यादि टीका में बहत्तर नंबर पृष्ठ पर प्रथम निर्निमित्त बोध प्रतिबोध शब्दार्थ हैं ये जो मत है इसका निराकरण कर रहे हैं ये बताया जा रहा है कि जो निर्निमित्त बोध प्रतिबोध मानते हैं <coughs> तो वो फिर अविद्या का निवर्तक नहीं बन पाएगा वो अनागंतुक हो जाएगा निर्निमित्त का मतलब अनादि हो जाएगा तो फिर अविद्या भी अनादि है और ये भी अनादि काल से कार्य इसने अविद्या को निवृत्त नहीं किया तो उसमें अविद्या निवर्तकत्व तो सिद्ध नहीं हो पाएगा फिर और यदि उसे निर्निमित्त मान रहे अनादि मान रहे तो फिर अविद्या सिद्ध नहीं होगी निवर्तक बोध को तो आगंतुक ही होना चाहिए सनिमित्तक ही होना चाहिए और जो आगंतुक होगा अविद्या निवर्तकत्व तो मानना है उसमें तो आगंतुकत्व तो मानना पड़ेगा आगंतुक होगा का मतलब कार्य होगा तो कार्य तो निर्निमित्त नहीं देखा गया ऐसा कोई संसार में कार्य है नहीं जिसका कोई कारण न हो बिना कारण के ही बना हो ऐसा नहीं होता तो आगंतुक है का मतलब कार्य रूप है तो अविद्या का निवर्तक बोध ही सनिमित्त सिद्ध हो जाएगा तो सौसुप्त बोध को दृष्टांत के रूप में जो निर्निमित्त बोध प्रतिबोध पदार्थ बता रहे थे उन्होंने बताया था तो इसके विषय में कहते हैं कि दृष्टांत में ससुप्त बोध भी निर्निमित्त बोध नहीं है वह भी सनिमित्त है सुसूप्ति के समय जो सुखानुभूति होती है वह भी कार्य रूपा ही है वह भी संमित्तक है उसमें निमित्त क्या होगा तो जागृत और स्वप्न में होने वाले जो बाह्य इंद्रिय तथा मन के व्यापार हैं उन व्यापारों का निरोध अभाव सुसुप्ति में होता है इसलिए सुसुप्ति है बाह्य इंद्रिय व्यापारों का तथा अंतकरण व्यापार का अभाव अवस्था निरोध अवस्था इसे कहते हैं और इस अवस्था का एक और ये किसमें होता है अभाव यानी लय वो होता है बाह्य इंद्रियों का वृत्ति लय तथा अंतकरण का वृत्ति लय अविद्या में उसे कहा जाता है निरोध अवस्था। अविद्या को उस अविद्या में जो बाह्य इंद्रिय व्यापार तथा तो व्यापार के अभाव का एक संस्कार पड़ा है अविद्या में उस संस्कार से और ये अनादि काल से सुसुप्ति चली आ रही है प्रवाह रूप से तो पूर्व पूर्व निरोध अवस्था से अविद्या में पड़ा है एक संस्कार निरोध अवस्था का उसी से उत्तर उत्तर ये अविद्या में निरोध अवस्था आती जाती है सुसूपति उसमें एक अविद्या की निरोध वृत्ति उत्पन्न होती है जो जाग्रत तथा स्वप्न अवस्था अवस्थाकालीन द्वैत को आलंबन करने वाली नहीं होती उसे कहा जाता है अभाव आलंबना वृत्ति सुसुक्ति को जाग्रत जागृतकालीन तथा सुसुप्तिकालीन पदार्थों को जो विषय नहीं बनाती उनके अभाव को विषय बनाती है ऐसी एक अविद्या की वृत्ति बनी उस वृत्ति का हेतु बना वह निरोध अवस्था का संस्कार पूर्व पूर्व निरोधावस्थाओं का संस्कार उत्तर उत्तर निरोध वृत्ति का हेतु बन जाता है और उस वृत्ति में अभिव्यक्त हुआ जो चैतन्य वह सुखाभास को विषय करता है सुसुक्ति में उसे कहा जाता है सुख साक्षात्कार वह भी वो चैतन्य को अभिव्यक्त करने वाली अविद्या की वृत्ति संस्कार से उत्पन्न होने के कारण उस वृत्ति के बिना वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य को नहीं कहा जाता बोध चैतन्य तो ही है लेकिन वो बोध नहीं वो है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य सुखाकार सुखाकार वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य वो है सुख साक्षात्कार सौसुप्त सुख साक्षात्कार वह भी निरोध अवस्था के संस्कार से अभिव्यक्त वृत्ति से विशिष्ट होने से उत्पन्न है सनिमित्त है उसमें वृत्ति उत्पन्न हुई मानी जाएगी तो इसलिए सौसुप्त सुख साक्षात्कार भी सनिमित्त है दृष्टांत ऐसे दारिष्टान्त भी सनिमित ही है इसे आगे कह रहे हैं <coughs> यहाँ तक कि टीका में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि तत्र सुख सु साक्षात्कार उपगमांत अतएव वृत्ति विशिष्ट से विनाशे स्मरण उपपद्यते वो वृत्ति विशिष्ट जो चैतन्य चे, है सूप्त साक्षात्कार कहा जाता है वह नष्ट हो जाता है विशेषण के नष्ट होने से चैतन्य तो नष्ट नहीं होता लेकिन उसकी उपाधि विशेषण रूपा जो वृत्ति है संस्कार से उत्पन्न हुई, जैसे ही जग जाते हैं तो वृत्ति वृत्ति निरोध समाप्त हो जाती है तो फिर निरोध वृत्ति विशिष्ट चैतन्य रूप सौसुप्त साक्षात्कार नहीं रहा उसका संस्कार रहा वो संस्कार सौसुप्त स्मरण का हेतु बन जाता है ये कहा कि अतएव वृत्ति विशिष्टस्य विनाशे विना से स्मरण नहीं तो संस्कार नहीं बनेगा तो स्मरण भी सिद्ध नहीं होगा सुसुप्ति कालीन जो सुख उसका जाग्रत में होता है स्मरण आगे हैं अत्रापी तरही अर् आवृत्ति संस्कारचया निवृत्ते चित्ते ब्रह्माव्यक्त सैत न तो ये कहते हैं तो अने असंप्रज्ञात समाधो अ दृष्टांत में स्थान है दृष्टान्त में सुसुक्ति के स्थान पर हैं तो असंप्रज्ञात समाधो अपि। तरही अनेज्ञात संस्कार संस्कारचया निवृत्ते चित्ते ब्रह्माव्यक्त सैत न तो कहते हैं चित्ते निवृत्ते भी सती ये सती सप्तमी है तो चित्त के निवृत्त हो जाने पर भी आवृत्ति संस्कार प्रचय से ब्रह्म की अभिव्यक्ति हो जाए ये आवृत्ति संस्कार प्रचयात् का अन्वय अभिव्यक्ति के साथ करिए कि जो आवृत्ति का संस्कार है, हैं आवृत्तियनि निधिध्यासन काल में जो अनात्मा का अहम वृत्तिके आलम्बनतया व्यावर्तन पूर्वक ब्रह्म का अहम वृत्तिक के आलम्बन के रूप में अभ्यास ये आवृत्ति हैं ब्रह्माकार चित्तवृत्ति प्रवाहकरण और ये है आवृत्ति उससे जनित जो संस्कार जैसे वहां निरोध अवस्था का संस्कार था जाग्रत तथा स्वप्न कालीन ऐन्द्रिय एवं मनोव्यापार का अविद्या में लय रूप निरोध अवस्था और उससे जनित संस्कार से चित्त वृत्ति अभिव्यक्त हो रही थी एक वृत्ति अविद्या की वृत्ति अभिव्यक्त हुई और उस वृत्ति में अभिव्यक्त चैतन्य सुख साक्षात्कार कहलाया ऐसे असंप्रज्ञात समाधि है संप्रज्ञात समाधि का परिपाक तो संप्रज्ञात समाधि के समय जो ब्रह्माकार चित्तवृत्तियों की आवृत्ति कर दी थी अनात्माकार चित्तवृत्तियों के निराकरण पूर्वक ब्रह्माकार चित्तवृत्तियों का आवर्तन और उससे आहित जो एक संस्कार है चित्त में उसी संस्कार से ब्रह्म की अभिव्यक्ति होगी ये मान लो चित्त तो नहीं रहेगा असम प्रज्ञात समाधि में तो, तो में हाँ तो हाँ हाँ में में हाँ का जला रहा है हाँ ठीक है तो उसके साथ साथ बिल्कुल एकता नहीं होती का हाँ। दृष्टांत के, के साथ। तो ये सम... तो समझ गया तो संप्रज्ञात समाधि को समझाने के लिए सुसुप्ति का दृष्टान्त तो थोड़ा ही है हाँ। यहां इसके संस्कार बल से होती है ऐसा कहते हैं तो ये रहे तो ये जो आवृत्ति संस्कार हैं तो आवृत्ति संस्कार तो आवृत्ति तो होती है संप्रज्ञात समाधि में वो है अभ्यास अवस्था और उसी से जो संस्कार बन जाता है एक ब्रह्म का आत्मा के रूप में आवृति करते करते और जब इस प्रज्ञात समाधि का परिपाक होता है परिपाक होता है ये संस्कार परिपुष्ट होने पर संस्कार को परिपुष्ट करने के लिए संप्रज्ञात समाधि ये कह रहा है और संस्कार परिपुष्ट हुआ तो असंप्रज्ञात समाधि लगी और उस असंप्रज्ञात समाधि में इसी संस्कार से ब्रह्म की अभिव्यक्ति होगी जो संप्रज्ञात समाधि में परिपुष्ट हुआ संस्कार है उस संस्कार वो संस्कार है अद्वैत विषय का उसमें भी द्वैत नहीं है लेकिन यह है कि द्वैत का संस्कार चित्त में जिसके परिपुष्ट होता है तो उस समय बार बार अनात्मा की वृत्ति आती है उसको हटाता है लेकिन अभ्यास कर रहा है किसका अद्वैत का जैसे सुसुप्ति में होता है और वो अभ्यास करते करते संस्कार परिपुष्ट हुआ तो असंप्रज्ञात समाधि हुई तो असंप्रज्ञात समाधि में ब्रह्म अभिव्यक्त होगा वो ब्रह्म की अभिव्यक्ति किससे हो रही है तो परिपुष्ट संस्कार से तो आवृत्ति प्रचय है संस्कार को परिपुष्ट करने के लिए तो आवृत्ति प्रचयात् परिपुष्ट जो संस्कार उस संस्कार से ब्रह्म अभिव्यक्त असंप्रज्ञात समाधि में भी होगा ये कौन कह रहे हैं जो निर्निमित्त बोध प्रतिबोध होता है ऐसा मानने वाले एक देशी ऐसा यदि कहना चाहेंगे तो उनका यह अनुवाद करके न इत्यादि से निराकरण कर रहा है। तो उसमें सुसुप्ति दृष्टांत इधर इतने अंश में है कि वहां भी संस्कार से अविद्या की वृत्ति अभिव्यक्त हो रही चित्त नहीं है यहाँ असम प्रज्ञा समाधि में भी ये लोग कह रहे हैं चित्त नहीं है संस्कार से ही ब्रह्म की अभिव्यक्ति होगी वो ब्रह्म साक्षात्कार प्रतिबोध माना जाए निर्मित ऐसा यदि कहते हैं तो सिद्धांत ये कह रहे हैं कि केवल संस्कार से मात्र उत्पन्न हुआ जो ब्रह्म अभिव्यक्ति होगी उसे प्रमाण ही कहा जाएगा प्रमा तो प्रमाण मूलक होती है तो संस्कार छह प्रमाणों में से किसी प्रमाण में नहीं आता संस्कार जनित ज्ञान तो हो जाएगा एक प्रकार से स्मरण न कि प्रमा अनुभूति ये दोष बता रहे हैं तो अत्रापिने असंप्रज्ञा समाधि में भी आवृत्ति संस्कार प्रचयात निवृत्तेपि चित्ते चित्त के निवृत्त हो जाने पर भी ब्रह्मा उस संस्कार के आधार पर ब्रह्म अभिव्यक्त होगा इति इत ऐसा यदि कहना चाहेंगे निर्निमित्त बोध प्रतिबोध है ऐसा मानने वाले लोग तो कहते न ये कहना भी उचित नहीं है तथा सति अप्रमात्वेन विनष्ट्रा पुत्रा, पुत्रपरोव अविद्यावृत्तिर न तो तथा सती अप्रम अविद्यावृत्तिर न नस्यात। इसके साथ अन्वय करिए तो यदि हम जैसा कहना चाहते हैं संस्कार से ही ब्रह्माभिव्यक्त होगा वह संस्कार प्रमाण कोटि में न होने से उससे हुई ब्रह्मानुभूति असंप्रज्ञात समाधि में जो है वह प्रमाण ही कहलाएगी तथा सती का अर्थ है केवल संस्कार मात्र से आवृत्ति परचय संस्कार मात्र से ब्रह्मा ब्रह्माभिव्यक्ति को ब्रह्मानुभूति मानेंगे तो वह ब्रह्मानुभूति अप्रमारूप हो जाएगी प्रमारूप नहीं होगी तो प्रमारूप न होने से आविद्यानिवृत्ति न्याद आविद्या की निवृत्ति तो होती है अभाना पादक आवरण की तथा तन्मूलक अध्यास की निवृत्ति प्रमा से प्रमा भ्रम की निवर्तक है और यह तो प्रमाण है प्रमा उसे कहा जाता है जो प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान है तो संस्कार मात्र से आवृत्ति प्रचय संस्कार मात्र से हुई जो ब्रह्माभिव्यक्ति वह प्रमाण से जन्य न होने से प्रमाण ही कहलाएगी इसलिए अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया जैसे कोई मृत पुत्र है किसी का बहुत प्रेमास्पद है तो इसलिए उसका तो मरने के बाद भी स्मरण होता ही रहता है ना बार बार तो कभी स्वप्न में उसका साक्षात्कार भी हो जाता है लेकिन उस साक्षात्कार से वास्तविक उसकी विद्यमानता सिद्ध नहीं होती वह है यह निश्चित नहीं होता उसका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता ऐसे ही ये केवल यानी पुत्र के साक्षात्कार के तरह ये असंप्रज्ञात समाधि में आवृत्ति परचय से होने वाली ब्रह्माभिव्यक्ति मानी जाएगी वह अविद्या निवर्तक सिद्ध नहीं होगी यदि ऐसा कहते हैं कि आवृत्ति प्रचय से ही ब्रह्माभिव्यक्ति हुई और वह ब्रह्माभिव्यक्ति परमा है, ब्रह्मा है। इसलिए अविद्या की निवर्तक बनेगी उसमें परमात्व कैसे होगा परमाजन्य प्रमाणजन्य तो है नहीं संस्कार जन्य है तो उसमें परमात्व कैसे आएगा ये प्रश्न सिद्धांति होगा ना इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यदि ये, ये लोग ये कहते हैं कि शाब्द ज्ञान संवादात् प्रमात्वे तो शाब्द ज्ञान कहते हैं शब्द से उत्पन्न होने वाली प्रमा शब्द प्रमाण है तत्त्वमसि और तत्त्वमसि इस शब्द से उत्पन्न हुई जो अहम ब्रह्माष्टमी इत्याक प्रमा है उसे कहा जाता है शाब्द ज्ञान प्रमाणजन्य ज्ञान शब्द प्रमाणजन्य ज्ञान और उस ज्ञान के तरह ही ये ज्ञान है संवाद कहते हैं समर्थन मतिरय के संवाद तो जैसे तत्वमसी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार ब्रह्म का आत्मरूप से ही ब्रह्म को आलंबन बना रहा है उस साक्षात्कार में ब्रह्म आत्मरूप से अभिव्यक्त हो रहा और असंप्रज्ञात समाधि में भी आवृत्ति परिचय से आवृत्ति परिचय संस्कार से जो ब्रह्माभिव्यक्ति हुई वो आत्मरूप से ही हुई है तो ये शाब्द ज्ञान जैसे ब्रह्म को आत्म रूप से आलंबन कर रहा है ऐसे असंप्रज्ञात समाधि में जो हैं ब्रह्मा ब्रह्माभिव्यक्ति है वह भी ब्रह्म को आत्म रूप से ही आलंबन कर रही है यह है शाब्द ज्ञान का असंप्रज्ञात समाधि में ब्रह्मा ब्रह्माभिव्यक्ति का संवाद इस संवाद के आधार पर असंप्रज्ञात समाधि में आवृत्ति परचय संस्कार से हुई ब्रह्मा ब्रह्माभिव्यक्ति भी प्रमा होगी ऐसा यदि कहते हैं तो कहते हैं तब तो प्रमा में स्वतत्व सिद्ध नहीं होगा परतह परमात्व का प्रसंग आएगा ये, ये दोष बता रहे हैं शाब्द ज्ञान संवादात् प्रमात्व यानी वो जो ब्रह्माभिव्यक्ति है असंप्रज्ञात समाधि में ब्रह्माभिव्यक्ति में प्रमात्व इसलिए सिद्ध होगा कि शाब्द ज्ञान का संवाद है तो कहते हैं परतंत्रत्व प्रसंग तो परत प्रमात्व मानना पड़ेगा और अरे परत प्रमात्व, प्रमात्व मीमांसकों को अभिष्ट नहीं है ये सोलह नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने कहा कि प्रमात्पय परस्तो प्रसंग सच मीमांसक समय विरुद्ध समय कहते हैं सिद्धांत को तो मीमांसक सिद्धांत विरुद्ध है और इसलिए शब्द ज्ञान संवाद से ब्रह्माभिव्यक्ति में परमात्व सिद्ध नहीं किया जा सकता अब ये कहते हैं यदि कि शब्द मूलत्वात परमात्म असंप्रज्ञात समाधि में भी पूर्वश्रोत जो तत्वशादी वाक्य है उसी से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होता है तो शब्द मूलक ही होगा फिर इसलिए प्रमा होगा ऐसा यदि कहते हैं तो फिर जो मूल प्रसंग है निर्निमित्त बोध प्रतिबोध उसका खंडन होता है ये कहते हैं कि शब्द मूलत्वात् प्रमात्वे न निर्निमित्तता पुराने पुस्तक में प्रमात्वेन ऐसा तृतीयांत छपा है लेकिन ऐसा नहीं प्रमात्वे न निर्निमित ऐसा अलग अलग होना चाहिए न अलग और प्रमात्वे अलग दो पद हैं तो शब्द मूलक होने से शब्द प्रमाण है और शब्द प्रमाण मूलक ये अहम ब्रह्माष्टमी साक्षात्कार होने से प्रमा होगा ये यदि कहना चाहोगे तब तो निर्निमित बोध प्रतिबोध है ये जो आपका आग्रह है इसे छोड़ना पड़ेगा तो न निर्निमित प्रतिबोधस्य समझना इस, इस प्रकार ये जो निर्निमित्त बोध प्रतिबोध है ये जो पूर्व पक्ष की मान्यता थी इसका निराकरण कर दिया इस मत का अब सत्कृत बोध प्रतिबोध है ये जो एक अन्य की मान्यता है प्रतिबोध पदार्थ के विषय में इसका निराकरण करते हैं इसमें अरुचि बताते हैं तो प्रवृत्त फल कर्म प्रतिबंधात वर्तमान प्रमात्वात प्रमातृत्वात प्रमात प्रमात्रित्वा है ठीक है तो फल कर्म वर्तमान निवृत्ते प्रवृत प्रमा भाषा निवृत्ते क्या प्रमाषा निवृत्ते हाँ भाषा निवृत्त है नहीं वो प्रमात भाषा निवृत्त ऐसा होना चाहिए प्रमात्रित्वा भाषा निवृत्ते हाँ। तो ये कहते हैं प्रवृत्त प्रवृत्त फल प्रवृत्तल प्रतिबंधा वर्तमान प्रमात्रित्वा भाषा निवृत्ते बोधोपी संभवती तो असकृत बोध प्रतिबोध हैं ये बताते सकृत बोध प्रतिबोध है ये बताते समय उन लोगों ने ये कहा था कि जब ब्रह्म की अनुभूति होती है अक्रिय ब्रह्म की मय के रूप में तो प्रमातृत्व की निवृत्ति होती है और बिना प्रमाता के फिर प्रमा नहीं होगी इसलिए एक बार ही प्रमा और उससे प्रमात्रित्व की हेतु हुत निवृत्त होगी तो दोबारा फिर प्रमात्रित्व के अभाव में प्रमा नहीं होगी वो असकृत बोध अविद्या का निवर्तक वो प्रतिबोध है ऐसा जो कहा था इसके विषय में ये कहते हैं कि प्रमातृत्व रहने पर तो बार बार प्रमा होगी ये तुम्हें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए तो जो अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध होता है वह बोध अविद्या को तथा अविद्यक अर्थाध्यास रूप प्रमात्रित्व को बाधित करता है ये तो ठीक है लेकिन बाधित होकर के प्रमात तो रहता है कि नहीं रहता तस्य के अनुसार प्रारब्ध का भोग करके ज्ञानी क्षय नहीं होता जब तक तब तक ज्ञानी की उपाधिभूत कार्यकरण संघात रहता है और वो अविद्यालय भी रहता है प्रारब्ध को टिकाने वाला और उस अविद्यालेश के कारण प्रमात्रित्व भाष रहता है अज्ञानी में सत्य प्रमात्रित्व रहता है इसमें प्रमात्रित्व भाष रहता है ज्ञानी में और वो जो प्रमात्रित्व प्रमात है उस प्रमात्रित्व भाष को लेकर के प्रमा हो जाएगी जैसे बाकी व्यवहार होते हैं ऐसे अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति चित्त में चित्त बाधित है उस बाधित चित्त में अहम ब्रह्माष्टमी यह वृत्ति बनने में क्या आपत्ति है वो वृत्ति बार बार भी बनती रहेगी जैसे तत्व वाक्य से अहम ब्रह्माष्टमी वृत्ति बनी थी ऐसी जब तक वो चित्ता भास है तब तक बनती रहेगी तो तो से तो नहीं चला जाएगा। है ज्ञान रहेगा हाँ वो तो प्रमातृत्वा भास रहेगा का मतलब बाधित प्रमातृत्व रहेगा वो अहम ये साक्षात्कार थोड़ा ही कहता है कि व्यावहारिक भी प्रमातृत्व नहीं है उसमें पारमार्थिकत्व का बात करता है व्यावहारिक प्रमातृत्व का बात नहीं होता इसलिए ब्रह्मज्ञानी का भी व्यवहार होता है तो ब्रह्म ज्ञानी के कार्यक्रम संघात के व्यवहार को जितने अंश में प्रमाण माना जाता है उनके वाक्य को उनके चलने को बैठने को कुछ भी व्यवहार करने को जितने जिस सत्ता वाला उनका व्यवहार है उस सत्ता वाला तो प्रमातृत्व उनमें मानना पड़ेगा ना व्यवहारिक व्यावहारिकत्व का बाधक अहम ब्रह्मास्मी या साक्षात्कार नहीं है ये कहता है कि पारमार्थिक नहीं है और ज्ञानी ये व्यवहारिकत्व और पारमार्थिकत्व में अज्ञानी भेद नहीं कर पाता विवेक नहीं कर पाता और इसका ये विवेक रहता है कि ये व्यावहारिक है और वो व्यावहारिक प्रमात्रित्व को लेकर के ये परमा बनती रहेगी इसमें कोई आपत्ति नहीं है इसलिए असकृत बोध भी संभव है तो ये कहा कि प्रारब्ध कर्म से प्रतिबंध होने के कारण ये प्रवृत्त फल कर्म है प्रारब्ध कर्म उससे प्रतिबंधात्म अविद्यालेश रहता है उसकी निवृत्ति नहीं होती तो वर्तमान परमातृत्वा भाषा अनिवृत्त है हाँ भाषा निवृत्त है ना सदीर्घ है हाँ प्रमात्रित्वा भाषा निवृत्त प्रमात्रित्वा भास, हाँ प्रमात्रित्वा भास की निवृत्ति ना होने से क्या मतलब बाधित तो प्रमात्रित्व रहता है वे लोग तो सद्य मुक्ति का ये तो मानते हैं ना असकृत बोध को सद्य मुक्ति का मतलब ज्ञान होते ही ज्ञानी का विधेयक कैवल्य होता है अहम ब्रह्माष्टमी बोध हुआ फिर जीवित नहीं रहेगा उसी समय शरीर शरीरपात होगा लेकिन सिद्धांत में जो है ज्ञान होने के बाद भी जीवन मुक्ति होती है उनके यहाँ जीवन मुक्ति नहीं है सद्यो मुक्ति है तो जीवन मुक्ति काल में और ये जीवन मुक्ति किससे सिद्ध हो रही है प्रारब्ध से इसलिए प्रारब्ध से सारी अविद्या की निवृत्ति नहीं होती प्रारब्ध को टिकाए रखने वाला अविद्यालेश बना रहता है उसकी निवृत्ति में प्रतिबंधक है प्रारब्ध और उस अविद्यालेश को लेकर के प्रारब्ध के भोगपयोगी जो प्रमात्रित्व है वह प्रमातृत्व यानी प्रमात्रित्व आभास रहता है उसकी निवृत्ति नहीं होती इसलिए असकृत बोधोपी तो प्रमा, प्रमा का हेतुहूत प्रमात्रित्व रहने के कारण वो असकृत बोध भी संभव है तो असकृत बोधो भी संभवती इति पक्षद्वय न अनादर इसलिए निर्निमित्त बोध अनिमित्त बोध सनिमित्त बोध सकृत बोध असकृत बोध इन दोनों में भी आदर नहीं है ये द्वय से लीजिए निर्निमित्त बोध और सकृत बोध इन दोनों पक्षों में आदर नहीं है आगे टीका में है परमात्मा प्रतिबोध एव बोधम प्रति बोधम प्रति साक्षित भाति यानी परमात्मा बोधम प्रति साक्षति साक्षी के रूप में भास रहा है इसलिए वो प्रतिबोध है इस प्रकार सक्रिय वसक्रिय व प्रतिबोध एव ही तक का व्याख्यान टीका में हो गया अब मूल में जो प्रथम पाद था उसका व्याख्यान रूप भाष्य पूरा हुआ प्रथम पाद है प्रतिबोध विदितम मतम इसकी व्याख्या भाष्य में पूरी हुई तीन पाद बा, शेष है अमृतत्व ही आत्मना विन्दते, आत्मना विंदते वीरियम विद्या विन्दते अमृतम मंत्र के इन तीन पादों की व्याख्या भाष्य में अवशिष्ट है द्वितीय पाद की व्याख्या भाष्यकार भगवान प्रारंभ करते हैं अमृतत्वम अमरण भावम इत्यादि से इस भाष्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो टीका को देखिए लक्ष पदार्थ विवेचन लक्ष्यपारवेचनपूर्वक महावाक्योत्थम परमात्मा ज्ञानमे सस्मा तत एव अमृत लभत पदार्थ विवेचन लक्ष्यपदारवेचनपूर्वक महावाक्य से उत्पन्न हुआ परमात्माश्मी इत्याक ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है जिस कारण से ये तकार हल छपा है वो पूरा होना चाहिए तत नहीं ततः ऐसा तत एव आपके इसमें पूरा है हाँ पुराने में हल है तो तत एव अमृतत्व लभते इत्याह अमृतत्व तो जिस कारण से तत्व पदार्थ शोधन पूर्वक तत्वशी वाक्य से उत्पन्न हुआ अहम् ब्रह्मास्मी इत्याकारक ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है ये प्रतिबोध विदिता मतम इस प्रथम वाक्य ने कहा प्रथम पाद ने तो क्यों सम्यक ज्ञान है कहते हैं जिस कारण से ही सम्यक ज्ञान है तो कहते हैं इसलिए सम्यक ज्ञान है कि ततएव अमृतत्व लभते ततएव यानी तस्मात्व सम्यक ज्ञा तो उसी सम्य ज्ञान सम्यक ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति होती है इत्या इसलिए कहते हैं मैंने मूल में श्रुति ने कहा अमृतत्व ही कारर्थ है यहात तो जिस कारण से आ, सम्यक ज्ञान से तत्व पदार्थ विवेचन पूर्वक ब्रह्माष्टमी इत्याकारक वाक्यार्थ ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ति हो रही है जिस कारण से उस कारण से वह ज्ञान सम्यक ज्ञान है इसमें हेतु बताने वाला वाक्य है कि अमृतत्व का अर्थ करते हैं अमृतत्व यानी अमरण भावम स्वात्मनी अवस्थान मोक्षम यह अमृतत्व का अर्थ कर दिया मोक्षम अमृतत्वम का अर्थ शुरू में किया अमरण भाव तो अमृतत्व है मरण भाव और उसका विरोधी है अमरण भाव अर्थात स्वरूप अवस्थान स्वात्मनी अवस्थान स्वस्वरूप अवस्थान ही अमृतत्व है उसी का दूसरा नाम मोक्ष है तो अमृतत्व इस पद की व्याख्या हुई मोक्ष ही का अर्थ कर दिया यशमात्ते का अर्थ करते लभते जिस कारण से मोक्ष का लाभ होता है सम्यक ज्ञान से उस कारण से वह सम्यक ज्ञान है प्रतिबोध विदितम मतम से बताए गए ज्ञान से ही अमृतत्व की प्राप्ति जिस कारण से हो रही है उस कारण से वह सम्यक ज्ञान है ये कहा जा रहा कि लभते यानी यथोक्तात प्रतिबोधात प्रतिबोध विदितात्मकात् तस्मात प्रतिबोध विदितम एव मतम इति अभिप्राय तो जिस कारण से प्रतिबोध विदितात्मक जो सम्यक ज्ञान है उस सम्यक ज्ञान से ही अमृत अमृतत्व की प्राप्ति हो रही है उस कारण से उसे प्रतिबोध प्रतिबोधविदित मतम है का मतलब सम्यक ज्ञात है उसी को सम्यक ज्ञान कहा जाएगा आगे हैं। ही इसका आवर्तन, आ, इसकी है ही प्रत्येगात्मा आत्म विषय टीका में उक्तम अर्थम संक्षिप्य आह बोध <coughs> तो अमृतत्व ही विंदते ये है उक्त अर्थ प्रतिबोध विदित इससे बताया गया ब्रह्मास्मि ये ज्ञान सम्यक ज्ञान है क्योंकि वह मोक्षरूप फल का संपादक है ये पूर्व में कहा गया अर्थ हुआ ना इसी अर्थ का संक्षेप में फिर से कथन किया जा रहा है कि बोध से ही प्रत्येगात्मा आत्म विषयंच मतम अमृतत्वे हेतु तो बोधस्य से ही प्रत्येगात्मा जो बोध है चित्तवृत्तिया उनका प्रत्येगात्मा यानी साक्षी दृष्टा वो कौन है ब्रह्म तो बोधस्य ही प्रत्येक आत्मा आत्मविषयंच मतम अमृतत्व हेतु तो बोध से ही प्रत्येगात्मा वो है ब्रह्म बोध का जो प्रत्येगात्मा है यानी दृष्टा है साक्षी है समस्त चित्तवृत्तियों का वो ब्रह्म है और वो ब्रह्म आत्मविषयंच मतम मतम का अर्थ तो आत्म विषयक जो ज्ञान है वह अमृतत्व का हेतु है <coughs> तो बोध से ही प्रत्येक आत्मा साक्षी ऐसा लगाना ऊपर से दृष्टा को साक्षी को हो और चित्तवृत्तियों का जो साक्षी है तद विषयक ज्ञान वह अमृतत्व का साधन है बोध के साक्षी का मय के रूप में ज्ञान वह अमृतत्व का हेतु है तो आत्मविषय मतम यानी ज्ञानम अमृतत्व हेतु बोध का प्रत्येक आत्मा साक्षी है और उस बोध के साक्षीभूत प्रत्येक आत्मा विषय ज्ञान ये अमृतत्व का हेतु है नहीं आत्मनो अनात्मत्व अमृतत्व इसका अवतरण है टीका में इसको देखिए नहीं इत्यादि का बुद्धि परिणाम सर्वस्व भाषक प्रत्यक चैतन्य परमात्मा भवति किंतु ब्रह्मांडात ब्रह्मांडा बच्च मोक्ष आशंक आ नहीं थी ये जो कहा गया बोध प्रत्य का प्रत्येगात्मा परमात्मा प्रत्येगात्मा कहते द्रष्टा बोध यानी चित्तवृत्तियां और चित्तवृत्तियों का प्रत्येगात्मा यानी साक्षी परमात्मा है और आत्म विषयंच मतम और उस परमात्मा का आत्मरुप ज्ञान बोधमात्र के साक्षी परमात्मा का आत्मरुप ज्ञान सम्यक ज्ञान है अमृतत्व का हेतु होने से ये जो कहा गया ना इस पर आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी समस्त चित्तवृत्तियों का जो ज्ञाता है वो परमात्मा है ये जो सिद्धांति कह रहे हैं इस पर आक्षेप करते हुए कह रहे हैं कि समस्त चित्तवृत्तियों के साक्षी को परमात्मा नहीं कहा जाता अभी तु परमात्मा है सात्वे आसमान में ब्रह्मांड से बाहर ह्रह्माड हाँ। बही तो ये कह रहे हैं कि बुद्धि परिणामस्य सर्वस्य सर्वस्व भाषकम प्रत्यक चैतन्य परमात्मा भवति ये पूर्व पक्षी कहेंगे सिद्धांत तो ये कह रहे थे अपूर्व पक्ष कहते हैं कहता है कि वो समस्त चित्तवृत्तियों का अवभाषक चैतन्य परमात्मा नहीं है तो कहा फिर परमात्मा कौन है कहते ब्रह्मांडात बही स्थितम स्थित परमात्मा तो संसार से बाहर है सातवें आसमान पर और तत्प्राप्ति मोक्ष तो ब्रह्मांड से बहिर्भुत जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति मोक्ष कहलाती है आशंक्य। इस प्रकार की आशंका करते हुए आशंका का उत्तर देने के लिए भास्कर भगवान लिखते हैं नहीं आत्मनो अनात्मत्व अमृतत्व भवती अनात्मत्वम का अर्थ है अनात्म प्राप्ति यदि चित्तवृत्ति के साक्षी को परमात्मा नहीं मानेंगे संसार से बाहर परमात्मा है और आत्मा तो अंतकरण में है यहां हृदय में है का अर्थ कि आत्मा से भिन्न है परमात्मा आत्मा तो यही संसार में है इसी शरीर में है और परमात्मा संसार से बाहर है वो अनात्मा है यह अर्थ निकलेगा तो सिद्धांति कहते हैं अनात्मा की प्राप्ति नित्य नहीं हो सकती अमृतत्व तो नहीं कहला सकती आत्मनो अनात्मत्व यानी अनात्म प्राप्ति अमृतत्व तो न भवती उसे अमृतत्व तो नहीं कहा जा सकता अमृतत्व तो है नित्य अमरण भाव मोक्ष आत्मा को संसार से बहिर्भूत परमात्मा की प्राप्ति मोक्ष नहीं कहला सकती वो मोक्ष नहीं है आत्मा का तो स्वरूप अवस्थान ही मोक्ष है वो नित्य है इस अभिप्राय से कहते हैं कि आत्मनो न भवति। क्यों? तो कहते हैं आत्मत्वात आत्मनो अमृतत्व एव। इसका अवतरण लिखने से पहले टीकाकार आत्मनो ही अनात्म अमृतत्व न भवति इसकी इसका थोड़ा अर्थ करते हैं अनात्म प्राप्त कर्म फलवत्त अनित्यत्वेन अमृतत्व प्रसिद्धि न स अनात्मा की प्राप्ति तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति के तरह अनित्य होगी इसलिए उसे अमृत नहीं कहा जा सकता अब आत्मत्वात् इत्यादि का अवतरण है टीका में यद यदि स्वतस्तु उत्तोषपरिहारा एव इति स्वस्तु तत्र मनसे तह इति तो कहते हैं परिहाराया। तो जो है परमात्मा को संसार से बाहर मान करके उसकी प्राप्ति मोक्ष है तो अनितत्व की आपत्ति आ रही है मोक्ष में ये है उक्त दोष तो मोक्ष में अनितत्व की आपत्ति रूप जो दोष है उक्त दोष उसका परिहार करने के लिए मानना पड़ेगा परमात्मा को आत्मरूप रूप ही आत्मा को आत्म ही नित्य मानी जा सकती है अनात्मा की प्राप्ति अनित्य होगी इस अनित्यत्व दोष का मोक्ष में अनित्यत्व दोष का परिहार करने के लिए यह मानेंगे परमात्म प्राप्ति ही मोक्ष है और वह परमात्मा आत्मा से भिन्न नहीं स्वतः तो आत्मा से अभिन्न ही है लेकिन औपाधिक भेद है संसारी है जीवात्मा असंसारी है परमात्मा ऐसा भेद कर लो औपाधिक और उस ओपाधिक भेद की निवृत्ति ये मोक्ष है वो नित्य होगा फिर ऐसा यदि कहते हैं कि यदि उक्त दोष परिहारा ये औपाधिक भेदे न भिन्न स्वतस्तु आत्मत्वे जीवात्मा से स्वतः तो आत्मा अभिन नहीं है केवल उपाधि को लेकर के भेद है जब तक उपाधि है तब तक भेद है इसलिए अनित्यत्व की आपत्ति नहीं आएगी ऐसा यदि मानते हो मोक्ष में अनित्यत्व की आपत्ति टालने के लिए तो तत्र आह इसके विषय में सिद्धांति का यह कथन है कि आत्मत्वात आत् ये आत्मत्वात आत्मनो अमृतत्व निर्निमित तब तो ब्रह्म की प्राप्ति मोक्ष है अमृतत्व है और वो ब्रह्म स्वतः आत्मरूप ही है ये कह रहे हो तो आत्मत्वात यानी ब्रह्मण आत्मत्वात ब्रह्म तो मुक्त होने वाले का स्वरूप ही होने से आत्मनो अमृतत्व तो आत्मा को अमृतत्व की प्राप्ति हुई का मतलब अपने स्वरूप की ही प्राप्ति हो गई तो स्वरूप तो कभी जुदा था ही नहीं अलग था ही नहीं तो वो स्वरूप की प्राप्ति तो फिर निर्निमित्त ही हुई ब्रह्म मुक्त होने वाले की आत्मा ही है यदि तो आत्मा को आत्मा की प्राप्ति सनिमित्त नहीं कही जा सकती वो तो निर्निमित्त होगी तो आत्मत्वात आत्मनो अमृतत्व निर्निमित्तम एव। तो अब निर्निमित्त मानेंगे तो क्या आपत्ति आती है इसे आगे कह रहे हैं पहले तो वो निर्निमित्त है क्या मतलब स्वाभाविक है स्वतः मोक्ष है सिद्ध ये बताया जा रहा है टीका में और फिर एवं इत्यादि का अवतरण है कि ब्रह्मण आत्मत्वाद एवं आत्मनो अमृतत्व स्वभावतः एवं सिद्धम तो आत्मा में ब्रह्म सबकी आत्मरूप होने से ब्रह्म प्राप्ति यानी आत्म प्राप्ति ही होगी वो स्वाभाविक हो जाएगी तो नित्य मोक्ष सिद्ध होगा छिपनी में लिखते हैं तथाच कृतकत्भावे नित्य नित्यत्वात् एवं एव अमृतत्वस्य। तो मुख्य अमृतत्व की प्राप्ति मानी जाएगी सापेक्ष नहीं ब्रह्मलोक की प्राप्ति आदि के रूप आगे ये कहते हैं एवं इत्यादि का अवतरण टीका में अच्छा चर्चा हम लोग कल करेंगे